मंगलो ब्राह्मणोपनिषद ब्राह्मण दो तृतीय खंड एवं त्रिया निरस्ताजा निरस्तरंग समुद्र वन्यवात स्थित दीपवदल संपूर्ण भावा भावन कैवल्य ज्योतिर्भवती इस प्रकार जब ज्ञाता ज्ञान और गेयस्वरूप त्रिपुटी निरस्त अर्थात दूर हो जाती है तब तरंगहीन सागर के समान वायुरहित स्थान में स्थित दीपक की तरह अचल संपूर्ण भाव और अभाव से विहीन कैवल्य ज्योति प्रकट होती है अर्थात मात्र कैवल्य ज्योति शेष रहती है जागरण निद्रांत परिज्ञाने ब्रह्म विदती जिसे जागृत अवस्था और निद्रा निद्रावस्था में भी अंतर ज्ञान बना रहता है वह ब्रह्मविद होता है सुसुष्ति समाध्यो मनोलया विशेषोपिदस्तो भजोर्भेदी जिले हेतु सुसुप्ति और, और समाधि की स्थिति में मनोलय समान होने पर भी दोनों में महान भेद है सुसुप्ति में मन अज्ञान में लय हो जाता है जिससे मुक्ति की स्थिति नहीं बनती समाधो मृत तमोविकारदाकराकारिता खंडाकार विद्यात्मक साक्षी चैतने प्रपंचल संपद्यते प्रपंच से मन समाधि अवस्था में तमोविकार विनट हो जाता है जिसके कारण तदाकार और अखंडाकार बने हुए वृत्तिरूप साक्षी चैतन्य में प्रपंच का विलय हो जाता है क्योंकि प्रपंच मन कल्पित होता है तथेदाभा बहिर्गतेपि बहिर्गते मिथ्यात्मान चकित सदानंदनुभवैक गोचरो ब्रह्मवितवती तत्पश्चात भेद के अभाव में समाधि से बाहर आने पर भी प्रपंच के मृत्व का बोध बना रहता है एक बार सदानंद का अनुभव हो जाने से वही प्रमुख विषय हो जाता है इस प्रकार ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मविद ब्रह्म ही हो जाता है यस्य संकल्प न तस्य मुक्ति करमाद भावा भाव परिच्यज्य परमात्मा ध्यान न जिसके संकल्प विनष्ट हो गए हैं उसी के हाथ में मुक्ति है इसलिए वह साधक भाव और अभाव का परित्याग करके परमात्मा का ध्यान करने से मुक्त हो जाता है पुनः पुनः सर्वावस्था सु ज्ञान ज्ञेय ध्यानध्येय लक्ष्या्ये दृष्ट्या दृष्टि चोहा पोहादि परित्यजीवन मुक्तो भवेत न एवं वेद इस प्रकार समस्त अवस्थाओं में बारंबार ज्ञान और ज्ञेय ध्यान और ध्येय लक्ष्य और अलक्ष्य दृश्य और अदृश्य तथा उहा को आदि का परित्याग करके मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है जो इस प्रकार जानता है वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है चतुर्थ खंड पंचावस्था जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरय तुरैयातीता पाँच अवस्थाएँ होती है जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरी तुर्या, और तुरैयातीत जागृति प्रवृत् जीव प्रवृत्ति मार्ग आस पाप फल नरकारिस्तु शुभ कर्म फलस्वर्गमस्त इन पांच अवस्थाओं में से जाग्रत अवस्था में जीव प्रवित्ति मार्ग में प्रवृत्त होता है जिससे वह आकांक्षा करता है कि पाप का फल नरक मुझे न प्राप्त हो और शुभ कर्मों का फल स्वर्ग मुझे अवश्य प्राप्त हो एवं स एव स्वीकृतवैराग्यामल जन्म संसार बंधनमलमिति विमुक्तिमुखो नृवृत्ति मार्ग प्रवृत्तों इस प्रकार वही जीव जब वैराग्य को स्वीकार कर लेता है तब स्वरूप जन्म और संसार रूप बंधन से मुक्ति प्राप्त करने का आकांक्षी होकर मुक्ति की ओर अग्रसर होता है और निवृत्ति पथगामी होता है संसार तारणाय सब संसारुरमा से काम तहतकर्माचरण साधनचतुसपन्नो हृदय कमल मध्ये भगवत्सत्तालक्षवस्थाया मुक्तब्रह्मनंदस्मृति द्ध्वा एवाहम अद्वितीयः कंचिकाज्ञानृत्तिया विस्मृतवासनाफल तेजसोस्मी तदुभयनृत्तियादानेक स्थान भेदादवस्थाभेदरंत न ही मदन्यधिध्याक शुद्धादत ब्रमाहमती गरस्य स्वाधिभा मंडल ध्यान तदाक कारित परब्रह्म मुक्तिमागाररू पिपक्वशा जीव संसार सागर से पार होने हेतु गुरु का आश्रय लेकर कामादि विकारों का परित्याग करके विहित वेदोक्त कर्म का आचरण करता हुआ साधन चतुष्टय विवेक वैराग्य सठ संपत्ति और मुमुक्षव से संपन्न होता है और हृदय कमल के मध्य एकमात्र भगवत सत्ता को अंतर्लक्ष करके एक उसी के रूप का आश्रय लेकर सुषुप्ति अवस्था से मुक्त ब्रह्मानंद की स्मृति पाकर ऐसा विचारता है अनुभव करता है कि मैं एक और अद्वितीय हूँ किंतु कुछ काल पूर्व अज्ञान ग्रसित होकर आत्म स्वरूप को भूल गया था और जागृत अवस्था में इच्छित वासना के स्वरूप स्वप्न में मेरा यह मानना था कि मैं तेजस हूँ उसी प्रकार जागृत और स्वप्न इन दोनों अवस्थाओं से निवृत्ति हो जाने पर सुसुप्तावस्था में मैं प्राज्ञ हूँ ऐसा मानता था किंतु अब मैं एक ही हूँ ऐसा अनुभव होता है स्थान भेद के कारण वे अलग अलग अवस्थाएं थीं किंतु मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था ऐसा विवेक होने से मैं शुद्ध अद्वैत ब्रह्म हूँ यह अनुभव होता है जिसके कारण भेदभाव की समस्त वासनाएं, आरोपित वृत्तियाँ दूर हो जाती हैं साधक अपने भीतर प्रकाशित तेजो मंडल का ध्यान करने से तदाकार बनकर परब्रह्म के स्वरूप को पाकर मुक्ति पथारूढ़ होता है और परिपक्व हो जाता है सकलपादनोबंध तो हेतु तद्ुक्त मनोमोक्षा सकल आदि से युक्त मन बंधन का और उससे रहित मन मोक्ष का कारण होता है तद्वाक्षुरादी बाह्य प्रपंच प्रपंचोपरतो जिगत प्रपंचगंध सर्वजगता पश्च्यक्ताहंकारो ब्रह्माहमश चिंतित उससे संपन्न अर्थात जीवित अवस्था में ही मोक्ष प्राप्त कर लेने वाला साधक चक्षु आदि बाह्य प्रपंचों से उपरत हो जाता है उसमें प्रपंचों की गंध तक शेष नहीं रहती वह संपूर्ण जगत को आत्म स्वरूप में देखता है और त्यक्त अहंकार होकर मैं ब्रह्म ब्रम्हू ऐसा चिंतन करता हुआ यह सब कुछ आत्मा ही है ऐसी भावना करता हुआ कृत्य हो जाता है सर्वपू परिपूर्ण तुरैयातीत ब्रह्म भूतो योगी भवति तम ब्रह्मेत सु सब प्रकार से परिपूर्ण होकर वह तुर्यातीत योगी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है यह जा ब्रह्म है लोग इस प्रकार उसकी स्तुति करते हैं सर्वोक स्तुति पात्र सर्वदेश संचारशील परमात्म गिंदुम निक्षिप्य शुद्धाद्या सजा मनस्क योग निद्रा खंडपावृत्तिया जीवन्मुक्तौती वह समस्त लोकों की स्तुति का पात्र बनता है समस्त लोकों में संचार करने वाला होता है और परमात्मा रूप गगन में बिंदु स्थापित करके चिराकाश में मन को विलीन करके शुद्ध अद्वैत जड़ता रहित सहज और अमनस्क स्थिति रूपी योग निद्रा में अखंड आनंद का अनुसरण करके जीवन मुक्त हो जाता है आनंद समुद्र मग्ना योगिनो भवती उस आनंद के समुद्र में मग्न रहने वाले सिद्ध योगी कहे जाते हैं तदपेक्षा इंद्रादय स्वल्प आनंद एवं प्राप्त आनंद परम योगी भवतीषद उन योगियों की अपेक्षा इंद्रादि देवगण भी स्वल्प आनंद प्राप्त करने वाले होते हैं इस प्रकार परमानंद प्राप्त करने वाला परम योगी होता है यह अद्भुत रहस्य है